फिन मैकुल और बड़ी मछली ईव। फिन मैकुल एक पौराणिक राक्षस था वो बहुत ताकतवर और दयालु था लेकिन वो स्मार्ट नहीं थोड़ा बुद्धू था फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने फिन को एक बड़ी मछली के बारे में बताया जिसके पास दुनिया का सारा ज्ञान था उसने फिन को उस मछली को पकड़ने और खाने के निर्देश दिए मछली खाने के बाद वो ज्ञान फिन का हो जाएगा फिन उस मछली को पकड़ लेता है लेकिन दयालु होने के कारण वो उसे मारता नहीं है लेकिन फिर भी फिन मछली का ज्ञान हासिल करने में सक्षम होता है फिर फिर शहर का सम्मान न केवल अपनी के बुद्धि बल के कोई भी उसकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता था वो किसी घर को उठाकर उसका मुंह मोड़ कर उसे सूरज की ओर कर सकता था और रात में उसी घर को चंद्रमा की ओर मोड़ सकता था खराब मौसम में जब गांव वाले पुआल को बारिश से बचाने के लिए जल्दी कर रहे होते तो फिर उनकी मदद करता था वो घोड़ा गाड़ियों और अन्य सभी चीजों को उठाकर खलिहान में सुरक्षित रख देता था वो नेक और बड़े दिल वाला तैत है आयरलैंड के लोग उसके बारे में कहते थे तो हम खुशनसीब हैं कि वो हमारे साथ यहाँ रह रहा है पर सब लोग एक बात जानते थे कि फिन मैकुल बहुत होशियार नहीं था वो थोड़ा बुद्धू है वे कभी खाना खुशी करते और फिर प्यार से मुस्कुराते थे वो ज्यादा नहीं जानता फिर भी वो एक नेक और अच्छा राक्षस है एक दिन फिन ने लोगों को यह फुसफुसाते हुए सुना उसे उनकी बात एकदम सच लगी हफ्तों कभी -कभी के लिए गायब हो जाता था कई लोगों ने उस आदमी के ज्ञान को पाने के लिए उसके साथ दोस्ती गाटने की कोशिश की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ साइमन बेकर उसके लिए ताजी डबल रोटी लाता था जिस पर मक्खन की एक मोटी परत लगी होती थी बल्टी उसके लिए सफेद मुर्गी लाई जो गांव की सबसे अच्छी मुर्गी थी जिससे वो आदमी रोजाना सुबह के नाश्ते में एक ताजा अंडा खा सके ब्रिडी उसके लिए ठेले में खुद लकड़ी काटकर लाई जिससे वो ठंडी रातों को खुद को ठंडी रातों में खुद को गर्म रख सके बूढ़े आदमी ने उन सबको दयालुता के लिए धन्यवाद दिया लेकिन उसने अपना रहस्य अपने पास ही रखा ब्रिडी के आने के एक दिन बाद फिर उस बूढ़े के पास आया फिर उसके घर में फिट नहीं हो सकता था इसलिए वो बाहर ही बैठा और उसने अपने हाथों को उसकी छत पर रखा सुनो उसने उस बूढ़े आदमी से कहा देखो मैं फिन मैकुल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपने ज्ञान का रहस्य साझा करेंगे फिर बूढ़ा आदमी बाहर आया और फिर अप, फिन अपने घुटनों पर उतरा ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकें मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे आने का इंतजार ही कर रहा था बूढ़े ने कहा मुझे पता है कि आप अच्छे और दयालु होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी मुझे पता है कि आप आयरलैंड के एक महान योद्धा और मित्र हैं मुझे पता है कि आपने दैत्य कुल्लूकन को हराकर आयरलैंड को बचाया था लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है आपके पास जब इतना कुछ है फिर आपको ज्ञान की क्यों जरूरत है ज्ञान के बिना आदमी का कोई वजूद नहीं होता फिरने का ज्ञान पाने के लिए बाद में अपने दोस्तों की बेहतर तरीके से मदद कर पाऊंगा अभी मैं उनके सवालों के जवाब में सिर्फ अपना सिर हिलाता हूँ फिर मैं सही उत्तर दे पाऊंगा बुद्धिमान बनने के बाद में मौका पड़ने पर आयरलैंड के भले के लिए भी अपनी आवाज उठा सकूंगा फिर बूढ़े ने अपना सिर हिलाया तुम एक विशाल दैत्य और एक अच्छे इंसान लेकिन ज्ञान पाने के बाद तुम्हारी गरिमा बढ़ेगी अच्छा सुनो बॉयन नदी में एक मछली रहती है एक शैलमल जिसका रंग सूर्यास्त की के आकाश की तरह लाल है उसमें दुनिया की सबसे अधिक समझदारी और विवेक है तुम उसे पकड़ो उसे पकाओ और उसे खाओ और फिर वो तुम्हारा वो ज्ञान तुम्हारा होगा धन्यवाद सर फिन कहा दो कदमों में ही फिन बोयन नदी पहुंच गया उसने अपनी मछली पकड़ने की बंसी पानी में डाली ठंडे पानी में अलग अलग रंग की मछलियाँ थी भूरी रुपली तांबे के सिक्के के रंग की मछलियां लेकिन वहां सूर्यास्त के समय आकाश जैसी लाल मछली नहीं थी और फिर फिन ने महान लाल सैलमन को आलसी रूप से तैरते हुए देखा अरे फिन ने सोचा मुझे ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज की तलाश कर रही हो सैलम मछली चारों ओर घूमी और फिर उसने फिन के हुक में लगे चुग् पर मुंह मारा फिन मछली को बोए नदी के बाहर खींचा मछली कुछ बड़बड़ा रही थी और फिन को ऐसा लगा जैसे नदी अपनी बुद्धिमान मछली को जाने नहीं देना चाहती मैं मछली लेने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ज्ञान खोज रहा हूं। फिन ने नदी से कहा देखो मछली की तुलना में एक आदमी ज्ञान का अधिक उपयोग कर सकता है इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उसने मछली को अपने हाथों में उठाया और उसकी सुंदरता को निहारने लगा मछली का एक एक शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहा था फिन ने मछली की आंखों में घूरा और वहां उसे बुद्धि का सागर दुनिया का समस्त ज्ञान दिखाई दिया उसे मछली में जीवन दिखाई दिया वो भला उसे कैसे मार सकता था वो उसे कैसे खा सकता था उस विचार मात्र ने ही फिन को झकझोर कर रख दिया उसने मछली से कहा तुम्हारे पास ज्ञान है जो मैं चाहता हूँ लेकिन तुम्हें बलिदान करके मुझे वो और नहीं चाहिए। सेल्वन के में जहां हुक अटका था वहां उसके खून आ रहा था मुझे इस बारे में खेदी के मुंह से चमकते हुए हुआ पर वो हुक खुद के अंगूठे में घुस गया और उसे वो अथा दर्द हुआ दर्द कम करने के लिए फिनने अंगूठे को अपने मुंह में रखकर चूसा उसने अपना खून चखा और सेलमन का भी खून चूसा फिर फिन को अपने शरीर में एक ज्वार उगता हुआ महसूस हुआ जैसे कोई अनजान चीज उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो कोई अजीब और सुंदर चीज मछली बोली मैं जीवनदान के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी जान देने को तैयार थी लेकिन अब मेरी बुद्धि और विवेक मेरे खून के साथ आप में समा गया है मुझे यह पता है कि आप इस ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा और मे और आयरलैंड के हित में करेंगे फिर ने मछली को घूर कर देखा उसने पहले कभी किसी मछली को बोलते हुए नहीं सुना था लेकिन आप मेरी पकड़ में क्यों आई आप इतनी समझदार हैं कि आप चाहती तो हुक से बच सकती थी मुझे पता था कि यह किसका हुक था मैं आपके आने का इंतजार ही कर रही थी धन्यवाद फिरने का मैं इस उपहार का अच्छा उपयोग करूंगा धीरे से फिरने ने को वापस नदी में छोड़ दिया और उसे दूर तैरते हुए देखा क्या अब लाल रंग कुछ हल्का हो गया था उसने अपने अंगूठे को देखा जहां हूक चुपा था वो चोट अब ठीक हो गई थी और उसका अंगूठा गुलाबी रंग का हो गया था ने ज्ञानी सैलमन के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन उससे उस बूढ़े आदमी को वो बात बताने की आवश्यकता महसूस हुई जब वो बूढ़े आदमी के घर पहुंचा तो उसने उसे खाली पाया बूढ़ा कहीं चला गया था ठेला भरकर जलाऊ लकड़ी वैसी ही पड़ी थी रसोई की मेज पर डबल रोटी पड़ी थी मुर्गी के दबड़े में से किसी ने अंडे नहीं निकाले थे लेकिन रास्ते में एक शानदार पगडंडी थी जिस पर मछली के सल्क बिखरे थे और हक हर सल्क आग की तरह चमक रहा था उसके बाद से गांव के लोगों ने इस बात पर टिप्पणी की कि फिन कितना बुद्धिमान बन गया था फिन ने इंग्लैंड के राजा और फ्रांस के राजा के साथ बात करके उन्हें आयरलैंड की जरूरतों और इच्छाओं से अवगत कराया उसने अपने लोगों को वाइकिंग जहाज़ों से बचाया था जो आयरिश भूमि हड़पने के लिए समुद्र पार करके आए थे वो अपने लोगों की समस्याओं को जानता था और लोगों का उन पर ध्यान जाने से पहले उन्हें ठीक कर देता था लेकिन फिर भी वो पहले जैसा ही अच्छा फिन था सभी लोग इस बात से सहमत थे क्या एक यह एक पहली नहीं है कि जब वो अपने दिमाग से कुछ सोचता है तो वो अपना अंगूठा चूसता है आप सोचेंगे कि शायद उसमें कुछ जादू हो और शायद आपकी सोच ठीक भी हो